कोई शास्त्रार्थ को नहीं लाते केवल अपने स्वरूप का चिंतन हम लगातार कैसे कर सकते उसको लेकर पे विचार चल रहा है तो कौन सा खंड चल रहा था हम लोगों का 16 में, में, में। जो बार बार बार बार एक ही चीज को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से स्रोति क्या था बोलने का यही है कि बस अपने स्वरूप के चिंतन में भगवत चिंतन में मन को लगा के रखने का उपाय क्या है यही है कि मन को लगाना है तो मन से ही पकड़ना है उसको ये चिंतन करना है कि शास्त्र क्या वो श्लोक याद रखने वाली बात नहीं है जिस प्रकार शास्त्र ने हमारे स्वरूप को निरूपण करके दिखाया बस उतना ही सबसे हमको चिंतन करना है मैं ज्ञाता हूँ मैं तो ज्ञ तो नहीं, नहीं, जा तो नहीं हूं तो ज्ञाता विषय रूप में यथार्थ ज्ञान नहीं है और ये हम ज्ञात हमारे अलुप्त दृश्य स्वभाव वाले है मतलब इसके इस दृष्टि का इस दृष्टा का दो दृष्टि है एक अनित दृष्टि एक नित्य दृष्टि दृष्टि की के के सहारे आंख माध्यम से जो नहीं तो सुन पा रहे, हैं सुन पा रहे हैं। क्या सुना क्या नहीं सुना ये जिसके रहने के कारण हम समझ पाते हैं वो नित्य दृष्टि वाले आत्मा साक्षी है इस प्रकार से इसको समझने के लिए बोल पे बोलते कि बुद्धि मैं करता हूं, हूं इस प्रकार के जो बुद्धि है है ना वो बुद्धि मिथ्या क्योंकि आप शरीर के साथ मेला करके अपने कैसे समझते हो जब आप अपने को शरीर से अलग करके देखोगे शरीर से भिन्न मैं हूँ मैं तो असंग शुद्ध व्यापक इस प्रकार से तो तो, तो, तो, तो, जब देखोगे तो कर्तित्व भोक्तित्व सुखित्व दुखित्व जब से आएगा भूख प्यास सुख दुख करता भोखता ये सब आत्माओं को स्पर्श भी नहीं कर पाता इसके साथ आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है कंती कब है जब हम शरीर के साथ संबंध करेंगे तब तो ये सब हमको अनुभव में आते हैं इसलिए अपेक्षा तो तो से मन बुद्धि की अनुकूलता के ऊपर प्रिय निर्भर करते हैं जब मन बुद्धि के साथ आधात्मा छुट जाती है तब प्रियत को स्पर्श ही नहीं कर पाते इसलिए देहात्म बुद्धि अपेक्षा के बाद कर्तव्य तो है वो औ, हो, इसलिए मेरा ये तुम गृहस्थ हो तुम ब्रह्मचारी हो सन्यासी हो इस प्रकार कर मेरा कर्तव्य बहुत खुले करके ये सब शरीर को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर्तव्य तक विधान नहीं वो किंचित करो मेरी सत्या बुद्धि प्रमाण प्रमाण से उत्पन्न है आत्म संबंधित ज्ञान को देखने वाला हूँ मैं रहने के कारण शरीर इंद्र मन बुद्धि व्यापार कर पाते हैं परंतु ये मुझमे नहीं है कतई मुझ में नहीं है आगे और बोल रहे यहाँ तक कल कर लिए थे आगे बोल रहे कर्ति कार अकर्ति स्वभा कर्ता इति मृष्वेशकर्ति स्वभा कर्ता भोक्ता इति इति जो है कारक की अपेक्षा रखता है कारक मतलब कर्म करण संप्रदान अपादान मैं किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किसी को कोई चीज दे रहा हूँ किसी से कुछ ले रहा हूँ किसी से कुछ व्यवहार कर रहा हूँ कहीं पे बैठा हुआ कहीं पे खड़ा हूँ ये सब कारक है कर्ता कर्म करण संप्रदान आपका क्रियावत्तम कारकम इसमें क्रिया, कारक क्रिया दिखाई पड़ते हैं तो ये जो है कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण ये सब कारक है ये कारक की अपेक्षा से करतित्व होता है कर्तित्त कारक अपेक्षर इंद्री का ही अपने आरोप कर लेता हूँ कर्तित्व भोक्तित्व मेरा पार्थिक स्वभाव नहीं है इसलिए कर्तित्त कारक अपेक्षित स्वभावत भाई वेरी नेचर मुझे अंदर कोई कर्तव्य तो बुद्धि नहीं है तो बुद्धि तो कर्म कहाँ से होगा और कर्म नहीं होगा तो फल कहा से होगा इस भाव में यदि हम बैठ पाते हैं तो जन्म के बंधन इस कर्म को करके स्वर्गो में जाकर अथवा तो इस श्लोक में इस कर्म को भोगूंगा ये बुद्धि जो है ये शरीर की अपेक्षा से है परंतु शरीर रहित में शुद्ध चेतन हूँ उसमें ये सब चीज नहीं है ये बिल्कुल एक झूठा ही कल्पना है इसके साथ आत्मा का कभी कोई संबंध हो ही नहीं सकता इस प्रकार से ध्यान तो है क्या हो जाएगा ये बौद्धिक योग्यता है कि मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ नहीं करतृत्व तो, भोगतित्व तो है ही नहीं इसलिए करतित तो, कारक अपेक्षा कारक की अपेक्षा से जिस प्रकार इसके पह दिया था एक तक्ष, एक, एक तो कर तो तक्षित्व रहता है इसी प्रकार हम भी उपाधि के साथ मिल करके अपने में मन बुद्धि चित्त मिल करके हम अपने ऊपर इतने सारे आरोप कर लेते पर हैं परंतु वास्तविक इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है करतित्तम कारक अपेक्षित स्वभाव भाई मैं वेरी नेचर स्वभाव से मैं अकर्ता हूँ अभक्ता हूँ असंग हूँ ये चीज को बार बार मन में रखना है तो कहा काम तो शरीर को तो हो रहा है हाँ ये कर्तित्व है बुद्धि के मामला और शरीर काम करता है मैं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों को देखने वाला दोनों के हमारा संबंध नहीं है मैं रहने के कारण ये दोनों शरीर काम कर पाता शरीर से क्रिया होता और कर्तित्व तो बुद्धि में मन में अंत कर इस प्रकार से नियोज्य हम गतिज्जुअमेशोज्योहमित सत्या कथम भवद सत्ता बुद्धि कथम भवे इस प्रकार से शास्त्र प्रमाण प्रमाण प्रमाण और अनुमान के पर भी। अनुमान के के मतलब मैं मैं मैं रहने के कारण दृश्य बन हूं मैं तो देखने वाला कोई नहीं होगा तब दृश्य सिद्ध ही नहीं होगा इसलिए अज्ञान सत्य कर्तित्त तो बुद्धि सत्यम अज्ञान अभविष्ट कर्तित्व तो बुद्धि के अभाव है इस प्रकार जय शास्त्र भी बोल रहे हैं और अनुमान पर तो युक्ति लगा करके भी हम समझ सकते हैं अनुमान से युक्ति लेना भी हैं यही बोल रहे हैं। और युक्ति से भी हम समझ सकते हैं कि जो एक बार शरूर का बोध हो है भिन्न अस्वय शुद्ध चेतन स्वरूप अवगति से थी तब फिर शास्त्र ने बोला तू ब्राह्मण है तेरे तरा ये काम करना चाहिए तुमको ये काम करना मतलब मैं मैं नियुक्त हूँ नियोज नियुक्त हूँ शास्त्र के द्वारा मैं शास्त्र के द्वारा मेरे को नियुक्त किया गया है शास्त्र हो गया नियोक्ता और हम हो गए शास्त्र ने ब्राह्मण अवस्तर केवतर के ये काम करना चाहिए जब हम जान लिया की मेरे साथ शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है मैं स्वरूप से असंग हूँ अकर्ता हूँ अभक्ता हूँ तब नियोजित बुद्धि की कहां से आएगा और नियोजित होना भी नहीं चाहिए इसलिए नियत जो इसीलिए सत्य ये सत्य बुद्धि कैसे हो सकती है ये पूर्व यही है कर्मकांड उपासना कांड में, में बोला जा रहा है तुम ब्राह्मण हो तुम पुरुष हो और तुम गृहस्थास्त्र में रह जाओ इसीलिए तुमको ये काम करना चाहिए आपकी शास्त्र हो गया नियोक्ता नियोग करने वाला और मैं हो गया नियोज्य मेरे को नियोग कर परंतु जब मैं ये जान लिया कि मैं सर्वथ असंग व्यापक हूँ मैं शरीर नहीं हूँ तो मेरे अंदर नियोजित तो बुद्धि कहाँ से आएगा वो बुद्धि कैसे हो सकता है वही तो शास्त्र तो एक ही शास्त्र वही तो वेदांत में आके बोल रहे हैं तो असंग है व्यापक है पूर्ण है और वही वेदांत तो वेद तो पहले आके बोलते हैं तू तो ब्राह्मण शत्रु वैश्य शुत्र ब्रह्मचरिय गृह मनस्थ ही तुम्हारे इसमें से कोई एक तुम्हारे शास्त्र ने एक कर्म विधान किया इसलिए तुमको करना चाहिए तो ये जो है दोनों एक साथ कैसे हो सकता है पहले बोल बोलकर कहते हैं है। एक, है। एक, है। एक, है। एक जो है एक को सहारा लेकर के आधारों प्रक्रिया के माध्यम से एक को सहारा लेकर के दूसरे को समझाने के लिए उसका हाथ वो अपनाते हैं परंतु वास्तविक उसके साथ हमारा संबंध नहीं आता इसलिए इस प्रकार से शास्त्र और अनुमान मतलब के आधार पे शास्त्र और शास्त्र और शास्त्र अनुकूल जुक्ति के सहारे जब मैं अपने स्वरूप का ज्ञान होता अवगत मतलब बोध स्वरूप अवगत सती जो हमारे बोध होता है जब परोक्ष ज्ञान भी हो जाए फिर भी तब नियोज हमें तिथि ऐसा बुद्धि ऐसा बुद्धि बुद्धि बुद्धि सत्य सत्य कैसे हो सकता क्ष तो जीव, जीव, जीव, जीव एक जीवन मुक्त एक आधिकारिक पुरुष अधिकतर जीव संसार में पामर है खाओ पियो और जियो ये खाओ पियो और जियो आपको धर्म मार्ग में लगाने के लिए शास्त्र ने कहा कि ये जो ब्राह्मण है तू तो तो तेरे लिए ये काम कर उससे क्या हो जाएगा उसके अंदर की तो तरह जी जी इसीलिए जो पामर जी मतलब तो खाओ पीओ भगवान से क्या लेना तो शास्त्र से क्या लेना धर्म से क्या लेना है ये जब मन में आते है तब शास्त्र बोलते है तुम भोग करना चाहते हो ना तो हमारे पास मैं तुमको भोग की प्रक्रिया को सिखाऊंगा और उससे क्या हो जाएगा तुम पाप से बच जाओ तुम्हारे अंदर जो है ये जो भोग के फल फलस्वरूप जो तुम्हारे अंदर मतलब जो अवांछित कर्म निषि कर्म भी करना पड़ता है शास्त्रों भोग करने के रास्ते बताए छिन छिना झापी करके दूसरे के पैसा को गलत रूप से लेकर के इसकी भोग का उपाय नहीं है शास्त्रीय कर्म करके पूर्ण संचय करो तो अपने आप भोग को अपने आप तुम्हारे पास आएगा इस प्रकार से जो है शास्त्र तामर को बुभुक्ष बनाता है बुभुक्ष व्यक्ति के अंदर थोड़ा विवेक होने पर अपने आप ही मुख बन जाता है अरे बहुत तो हमने भोग करके देख लिया सभी भोग तो अनित्य है दो दिन के लिए होता है फिर हमको दुखी कर देता है इससे बाहर निकालने का क्या रास्ता है तब तो मुक् बनता है तब तो मुक्ष जो वेदांत तो सर्व नदी में लग जाते हैं तो वहां से वो अपने स्वरूप को जान करके जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं जीवन मुक्ति के बाद यदि उसके अंदर कुछ बात सुना रहा होता तो भगवान ने उसकी उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए ही उसको कोई एक आधिकारिक पुरुष की पद दे देते हैं कोई देवी देवता की पद देते हैं पद दे करके उसको कुछ दिन उस जिम्मेदारी को संभालना पड़ता है फिर उसके बाद जीवन मुक्ति बर्ण को प्राप्त करते हैं और यदि वेदांत के मुख्य सिद्धांत के कोई सृष्टि हुई नहीं होते कल्पना है तो वो है कल्पना ही कल्पना है तब और जब हो जाएगा, तब ये नहीं हो होने के बाद फिर कर्म नहीं हो सकता और ये बुद्धि सत्य बुद्धि भी नहीं है भ्रांतो बुद्धि मिट सकती है जो सत्य है वो नहीं मिट सकता और उसको शास्त्र ने उसके आगे और कुछ बताया भी नहीं जिस शास्त्र ने बताया कि तू कुछ नहीं बताता यानी कि यही पारमार्थिक सत्य है यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर कर्तृत्व तो भक्तृत्व तो बुद्धि नहीं होती इसलिए जो यही मेरा पारमार्थिक स्वरूप है कि मैं असंग हूँ मैं व्यापक हूँ पूर्ण हूँ और मैं जो तो मैं जब व्यापक हूँ सर्वत्र हूँ मेरे लिए तो अप्राप्त वस्तु तो कुछ भी नहीं है फिर बिना कारण वस्तु तो प्राप्ति की इच्छा क्यों होती है मन में मैं तो सर्वत्र हूँ व्यापक हूँ सभी के अंदर मैं ही सुख दुख की मैं साक्षी रूप में बैठा हूँ सभी के अंदर मैं ही सुख दुख साक्षी के रूप में बैठा हुआ हूँ सुख दुख भोग बात नहीं है तब तो उल्टा हो जाएगा एक शरीर से दुख से बचने के लिए मैं वेदांत तो पढ़ना शुरू किया दिखाई दे रहा है वेदांत तो बोल रहा है, सभी शरीर का दुख तुझे भोग ना ये नहीं है मैं सुख दुख के देखने वाला साक्षी सभी शरीर में जब भोग वस्तु के साथ मैं भोग रहा हूँ तो उसकी अलग करके प्राप्ति की इच्छा कहां से हो पाए इस अधिक बोलते हैं है तो मैं पशु शरीर में भी तो मैं साक्षी तो के रूप में विद्यमान हो तो उसके लिए फिर प्राप्ति की इच्छा नहीं हो अपने आप ही मन जो है शांत रहता है उसी को दृष्टान्त दे करके समझा रहे हैं देखिए अभ्यंतरो अभ्य निर्विकार अचल शुद्ध ब्रह्म जर मुक्त सदादय व्यूम व्यूमरप्यभ्य निर्विकार अचल शुद्ध अचर मुक्त सदादय जथा सर्वातरम आकाश तक तो हम समझ सकते हैं आ, मैं आकाश से भी सूक्ष्म तत्व हूँ और आकाश से भी व्यापक हूँ क्यों आकाश का कारण आत्मा है तो आत्मा जो कारण होते हैं वो कार्य से अधिक व्यापक होते हैं। जो आकाश की व्यापकता और सूक्ष्मता दिखाई दे रहा है उस आकाश का जो कारण होगा वो उससे भी सूक्ष्म है उससे भी व्यापक है ये सामान्य दिखाई देता है कार्य की तुलना में कारण अधिक व्यापक और सूक्ष्म होता है तो जता सर्वातरम जैसे सभी के अंदर विद्यमान रहने वाले आकाश जहाँ पे पूरा ठोस द्रव्य दिखाई दे रहा है लकड़ी आदि ठोस द्रव्य दिखाई दे रहा है परंतु तो इसके अंदर भी आकाश तथा भी आवाज सुनाई दे रहा है किसी, किसी, तो किसी जगह पे छह महीना तक आग लगा हुआ आकाश नहीं जल जाते किसी जगह पे सात दिन से बारिश हो रहा है आकाश नीचे से पिघल के नहीं आ जाते, नहीं जाते� आग जा जा लग जाए चाहे बारिश हो जाए चाहे भूकंप आ जाए सारा मकान पुकान गिर गया तो आकाश वैसा ही व्यापक रूप में रहता है निर्विकार हो मेरे अंदर कोई विकार नहीं है और चलो थोड़ा साइब्रेशन भी नहीं है मुझके अंदर घरा चलते हुए दिखाई दे रहा है परंतु है इसीलिए मैं शुद्ध शु... शु हूँ जन्म मृत्यु जरा व्यधि से रहित हूँ अजर कोई जरा कोई परिवर्तन मुझ में नहीं आता है जर नहीं है मतलब मृत्यु भी नहीं है सदा मुक्त हूँ सदा सदा सदा भेद मुक्त हूं मैं। सदा मुक्त, मैं भेद एक मुक्त व्यापक मेरे अंदर कोई क्रिया नहीं है कोई विकार नहीं है जरा जन्म मृत्यु तो जरा नहीं है कोई चलन नहीं है निश्चल हूं मैं असंग हूं व्यापक हूँ निश्चल हूँ इस प्रकार से एक ही चीज को देखे कितने बार घुमा घुमा के धैर्य के साथ भगवान पूर्वक समझा रहे हैं कि जब तुम देखो आकाश एक जगह पे है वो आकाश रहते हुए भी विकार के साथ आकाश का कोई संबंध नहीं है वो आकाश जो है वो ही उससे भी सूक्ष्म तत्व हूँ मैं उसका भी कारण हूँ जो कार्य से कारण व्यापक होता है सूक्ष्म होता है तो आकाश जब कार्य है हमारी तुलना में आत्मा की तुलना में आकाश स्थूल है और वो व्यापक है सर्वगत है तो उससे भी अधिक व्यापक मैं मैं क्योंकि उसका कारण सर्वगतर जिस प्रकार सबके अंदर विद्यमान आकाश अभ्यंतर में होते हुए भी आकाश के भी, भी अभ्यंतर आकाश के भी अंदर में हूँ हम इसलिए मैं तो निर्विकार हूँ क्योंकि आकाश में ही कोई बिकार नहीं तो मेरे अंदर कहां से भिकार आएगा आकाश में भी कोई चलन नहीं है तो मेरे अंदर चलन कहाँ से आएगा आकाश किसी के साथ छूता नहीं है स्पर्श नहीं होता तो आकाश चलन बता शुद्ध है तो मैं अशुद्ध कहाँ से होऊंगा जब आकाश में बुढ़ापा जन्म में तो जरा बैठी आकाश का जन्म तो है क्योंकि आकाश उत्पन्न होता है परंतु आत्मा का इसलिए जरा बोला यहाँ पे आकाश में बुढ़ापा नहीं आता हम बार बारेंगे तो भी जो है आत्मा स्वरूप का जो है बोध मनुष्य को ना कुछ हो ही जाएगा तो ये मेरा पारमार्थिक स्वरूप है अब जो ये जो हम मतलब देखना सुनना बोलना खाना पीना ये सब आत्म में है क्या आत्म के ना इंद्रिय है आत्मा आत्मा में ना कोई करण है, है। तो तो से काम करेगी? तो शरीर का इसीलिए मैं चक्षु रहित हूँ इसलिए मेरे देखना भी संभव नहीं है मैं दर्शन इंद्रिय से रहित इसलिए सुनना भी मेरे से संभव नहीं है मैं रशन इंद्रिय से रहित इसीलिए स्वाद देना भी मुझ में नहीं है ये सब बौद्धिक विकार है इसको समझाने सुख दुख ये, तो ये सब कुछ भी नहीं है दृष्टा स्वता ममता हमारा नहीं है सब उपाधि के धर्म है उपाधि के साथ उपाधि के साथ मेरे को इस रूप में कहा जा रहा है परंतु तो मैं सर्वथा ही उपाधि रहित हूँ इसी को समझाने के लिए भगवान ये हमारा परिषद में आता है कि मंत्रा जामिता ना ऋषियों की जो है आलस्य नहीं जब तक शिष्य को अथवा मनुष्य को ये तत्व समझ में ना आ जाए तब तक घुमा घुमा के घुमा घुमा के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से एक ही चीज को बोलता जाता है ताकि वो चीज हमारे अंदर दृढ़ रूप से जाए की मैं सर्वथा असंग हूँ व्यापक शरीर इंद्र मन बुद्धि अलग है ये थोड़ा शरीर अलग है और मैं इससे अलग हूँ इसीलिए इंद्र की क्रिया के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है इस एक को लाल को सामने रख देंगे तो स्पटिक लाल दिखती जरूर है परंतु लाल के साथ कोई संबंध ही नहीं है मैं के साथ कथन करने के बाद ही जो इंद्रियों का जरा क्रिया होता है वो क्रिया भी मुझमे नहीं है कुछ भी क्रिया मुझम नहीं है क्यों क्योंकि मैं इंद्रिय से रहित हूँ इसको समझाने के लिए देखिए मतलब देखिये इंद्रियो राहित के कारण मेरे अंदर कोई क्रिया नहीं है कारण नहीं क्रिया, जाने जाने जाने तो क्रिया कहां से करेंगे अच्छा में नृष्टिर में तथा अवात नक्ति शायद अमनस्ता मती अचक्षुषा दृष्टि तथा अश्रुत्रस् का का श्रुति अश्रुत्रस् का श्रुति से सद अमनस्ता मतीकुता से मनस्तात्तीकुता अचक्षुषा न मे न दृष्टि में का श्रुति वक्ति मति तो तो नहीं आख तो शरीर का है जब से आख मेरा नहीं है तो मेरा दृष्टि कहा से होगा इस निश्चित प्रक्रिया को आप अधिकतर आंख जब आत्मा में नहीं है आत्मा तो, तो आंख तो शरीर की है तो शरीर में जब आंखें शरीर देखते हैं तो मेरे साथ तो कोई संबंध नहीं है भगवान को जो है जिस शरीर के अंदर विद्यमान है उस शरीर के साथ ही उसका मन क्रिया होता है शरीर के कारण के द्वारा क्रिया करते अपने आप तो भगवान के कोई शरीर नहीं है इंद्रिय नहीं है परंतु श्रुति बोलते है कि तब शंकर कैसे करेगा सृष्टि के, के लिए बोला जा रहा है तो ही नहीं, तो नहीं तो कहा से देखेगा उसका जो है कान है नहीं तो कहाँ से सुनेगा उनकी बानी नहीं है तो कहाँ से बोलेगा और उसका मन भी नहीं है तो मनन कहा से करेगा चिंता कहाँ से करेगा बुद्धि कहाँ से परमार्थिक दृष्टि से यह सब आधार प्रक्रिया में कहा जाता है और त्रिगुणात्मिकुण की प्राधान्यता से हमें ज्ञानेन्द्र उत्पन्न होता है त्रिगुणात्मिक तथा त्रा के रजगुण से कर्मेंद्र उत्पन्न होता है समष्टि सत्य गुण से अंतकरण समि रजगुण से मन प्राण उत्पन्न होता है और उसके बाद पंचीकरण करके कर लिए ये सब है, भूत और में सकता, आत्मा है सकता आत्मा में ना श्रवनिंद है इसलिए आत्मा के सुनने की भी आवश्यकता नहीं है और आत्मा में वानी भी नहीं है तो बोलना भी आत्मा में नहीं है और आत्मा के मन नहीं है तो बुद्धि अथवा मरण कहाँ से करेंगे आप इस प्रकार से ने ही दिखाया शरीर इंद्रियो मन बुद्धि अलग जगह पे है और आत्मा उसका केवल प्रकाशक मात्र है उसके साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है इसलिए दृष्टि बाप बागम करने के लिए ये प्रक्रिया कि ये शरीर इंद्रियो देख रहे हैं शरीर का क्रिया शरीर कर मेरे साथ इसका कोई संबंध नहीं है मैं यदि इसका साथ नहीं दूंगा इसका लाभ मुझे भी नहीं है कुछ वो देखने से लाभ किसको होता है शरीर को आँख कुछ देखा परंतु शरीर को एक जगह से दूसरी जगह में कुछ मदद हो जाता आज कुछ देखा कुछ काम करने में सरल हो जाता तो वो साथ शरीर का है आत्मा का तो कोई संबंध नहीं इसलिए आत्मा में तो आख नहीं होने के कारण आत्मा जो है क्या है कि दृष्टि शक्ति से रहित है तो देखने आत्मा की विद्यमानता के कारण कारण सूक्ष्म शरीर में दृष्टि दृष्टि है परंतु आत्मन में दृष्टित तो नहीं है आत्मा सर्वथा है इसी प्रकार के से रही के कारण आत्मा के सूत्र बोला गया है क्यों बोला गया है दृष्टि दृष्टा बोला गया है क्यों केवल मात्र उसकी विद्यमानता के कारण ये सब इंद्रिया काम कर पाते हैं और साक्षी को भी ये बात अभी जो है कि साक्षी तक निर्शित कर रहे हैं पहले साक्षी तक पहुंचाया कि इंद्रियों की व्यापार का मैं साक्षी हूँ इसलिए इंद्रिय व्यापार के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है मेरे साथ कहाँ से संबंध होगा इसलिए ये दर्शन श्रवण मनन वचन ये मेरा नहीं है इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है मैं तो सर्वथा ही असंख्य हूँ पूर्ण इस भाव में दृढ़ करके बैठाने के लिए भगवान भास्कर नहीं है मैं बाघेंद्र कर्मेंद्रियो बोल रहा है कोई भी कर्मेंद्रिय दोपहर वाला दोनों ज्ञानेन्द्रिय हो गया और नीचे वाला कर्मेंद्रिय हो गया तो ये एकादश इंद्रिय है ज्ञानेन्द्रियो कर्मेंद्रिय और एक मन तो पहले लाइन ज्ञान इंद्रियों को बोल दिया और फिर एक पाद में तृतीय पाद में केवल को बोल दिया और एक पाद में मन नहीं है तो इसलिए इन सब से होने के करन, क्रिया से कहाँ से, से हो सकता है इसलिए मेरे साथ क्रिया का कोई संबंध नहीं है और मुक्ति में भी क्रिया की कोई मदद नहीं है मुक्ति की दरवाजा तक पहुंचने के लिए निष्काम कर मतलब मदद जरूर करते हैं परंतु मुक्ति में क्रिया का कोई मदद नहीं चाहिए मुक्ति है। जो सब से बोलती है अपने आप, आप प्राण ही अमन अः प्राण और मन से रहित मैं सदा शुद्ध हूँ सारा विकार ही मन और प्राण में ही हो रहा है सारा विकार मन और प्राण उसके साथ से लेते हमें व्यापार का दृष्ट हूँ इसलिए इंद्रिय धर्म मुझ में नहीं है इसी को मन में रखते हुए आगे बोल रहे सूची बोलते अप्राण अमना शुभ्र यक्षरा परत। मैं जो है आत्मज्ञान से नहीं तू अक्षर से और से भी से भी अक्षर ईश्वर तो को, तो, तो मतलब को लेकर नहीं आगे बोलते है प्राणन से से क्रिया के द्वारा शरीर की रक्षा होती है आत्मा की रक्षा बिना मन से बिना प्राण से भी हो जाता है उसको समझाने के लिए अप्राणस न कर्मस्ती विद्धा ततो नष्ट चिन्मात्र ज्योतिषो मम क्या सुंदर श्लोक अच्छा न कर्मस्थ बुद्ध्याद्या विद्ये तथो नीन्मात्र ज्योतिषो मम अच्छ न कर्म अस्थि मेरा प्राण है ही नहीं तो कर्म कहाँ से होगा प्राण से होता तो कर्म होता अब प्राणस्य क्योंकि मैं प्राण और मन से रहित हूँ इसीलिए अब प्राणस्त जो प्राण से रहित है ना कर्म उससे पहले ऊपर मन के बोल क्या प्राण रहित व्यक्ति को कर्म नहीं हो सकता है तो प्राण रहते, रहते रहते मैं प्राण रहित हूँ ये समझ में आ जाए ये अनुभव में आ जाए तो समस्त क्रिया से आप ऊपर उठ जाएंगे क्योंकि प्राण नहीं है क्रिया से कहां करेंगे बुद्धिया वेदिता अंत बुद्धि नहीं है इसीलिए मैं जानने वाला भी नहीं बुद्धि के साथ हमारा क्या सम्मान है इसीलिए मैं जानने वाला भी नहीं हूँ इस प्रकार से अगर अपने को कोई जान जाए अरे रे तब तक कितना सुंदर कि कि कि तो समय से ही लगता है हम आरोप करते उपाधि के गुण आरोप करके अपने को है एक अच्छा मानने वाला ख्यातिवान व्यक्ति पूर्व जैसा मानती है परन्तु अब प्राण न कर्म अस्थित बुद्धिता इसलिए नाम अज्ञान ज्ञान दोनों ही नहीं तत्व प्रकाश स्वरूप अच्छ स्वरूप से स्वरूप होने के कारण मम मुझमे ये नहीं है मम प्राणस्त न कर्मस्थ मैं जो प्राण से रहे तो इसलिए मेरा कोई कर्म नहीं है बुद्धि अभावे ममो न वेदिता बुद्धि की अभाव होने के कारण मुझ में अंदर ज्ञातता भी नहीं है। विद्दे तो ममो। मेरे अंदर ना ज्योतिष ज्योतिष मात्र ज्योतिष ममो इस प्रकार मेरे में ना प्राण नहीं है इसीलिए क्रिया नहीं है बुद्धि नहीं है इसीलिए कोई ज्ञान नहीं है और इसलिए मे विद्या और वि, अविद्या कहा से होगा हाँ उसके साथ भी कोई संबंध नहीं है वो भी नहीं होना संभव नहीं है तो मैं हूँ क्या चैतन्य ज्योतिषरीर कॉम्प्लेक्स शरीर मन बॉडी शरीर इंद्रियों जो संघात है ये संघात में है संघात से रहित होने के कारण मुझ में ये सब कुछ नहीं है मुझ में ये सब नहीं है ये जो है यहां पे समझ है। आगे और बोलते शरीर नित्य मुक्त शुद्धस्थस्लिन अमृतस्व शरीर सर्वदा देखिए ये जो ऊपर की ममो है ष्टी एक वचन ममो का इतना विशेषण दे दिया मैं कैसा हूं नित्य मुक्त हूँ नित्य मुक्त नित्य शुद्धस् नित्य कूटस्थस अविचारिना अविचारिना ये भी षष्टि बहुत षष्टी एक वचन है विचरण नहीं होने वाला चल धातु से बनते हैं उपसर्ग लगा उसका निषेध कर दिया चालीन तो नित्य मुक्त धातु सत्यानंद माता दी जाए तो देखिए चल धातु से चलती बनते हैं उसमें जो है के चालीना शेर धातु बी उपसर्ग लगा हुआ है और आदि आज का वृद्धि हो गया चाली तो जैसे हम लोग चाली तो, तो, तो निष्ठा रूप है और चालीन लुट प्रत्यय तो वो कहिए अभिचारिना इस प्रकार से वेदिता शुद्ध अभिचारिना मैं जो है नित्य मुक्त हूँ मैं नित्य शुद्ध हूँ मैं नित्य कूटस्थ हूँ और मैं अभिचार रूप हूँ इसलिए अमृतस्य आज मैं जन्म मित्यु से रहित अक्षरस मेरा कोई क्षय भी नहीं है एवं शरीर अस्तित्व में सर्वदा सर्वदा ही कोई तो तो थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं है अभी चार ही निसमें थोड़ा सा भी मूवमेंट होना संभव नहीं है इस प्रकार का जो मैं हूँ ममा हूँ मेरे अंदर कहां से कर्म होगा क्योंकि मेरे प्राण नहीं है मेरे अंदर बुद्धि नहीं है तो ज्ञान कहां से होगा मेरे अंदर विद्या ज्ञान भी नहीं है क्योंकि मैं तो पहले पर बोल कर सकता हूँ दर्श इंद्रियो नहीं है इसलिए मैं देख नहीं सकता हूँ भाग नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं सकता हूँ और मन भी नहीं इसलिए मैं मनन भी नहीं कर सकता बिल्कुल सही अच्छी बात है जब ऐसी स्थिति है तब तुम्हे क्या है तुम्हारा मेरा कोई कर्म नहीं है के कारण शुद्ध चेतन दर्त्त में कोई क्रिया नहीं है और कोई नया बोध भी नहीं होता ज्ञान अज्ञान दोनों ही मुझ में नहीं है क्योंकि मैं तो शुद्ध शुद्ध चेतन मात्र प्रकाश सर्वोत्र और वहां पे जो मम आया हुआ है उस मम ये सारा सृष्टि अंत सारा मैं हमेशा इस प्रकार मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ मैं नित्य शुद्ध हूँ मैं नित्य बुद्ध हूँ मैं नित्य मुक्त हूँ मैं हमेशा कुठस्थ मेरा अंदर कोई भी क्रिया नहीं है क्षय से रहितर से सरब अच्छा इस प्रकार जो शरीर से रहता है इस प्रकार मेरा मेरा ना कोई प्राण है ना मेरा कोई मन जीते जी मुर्दा हो जाओ प्राण नहीं है ये समझो जीते जी मुर्दा हो जाओ भी। कोई मन नहीं है तो यानी कि कोई कोई क्रिया नहीं नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता सकता विकार ये काम बेकार तो तो कहां से आएगा मन के साथ मेरा क्या संबंध होगा इस प्रकार से बिल्कुल एक एक करके शरीर की हर अवय से अपने को अलग करके सोचना बार बार विचार करने से क्या होता है की ये जो हमारे अंदर तादात्मता के कारण जो दोष दिखाई पा रहे हैं वो सब अपने आप ही चला जाते हैं क्योंकि इसका आप अभी तो तादात्म व्यवहार नहीं करेंगे मन का अनुकूल होकर व्यवहार नहीं करेंगे दिखेगा परंतु उसके साथ मेरा कोई तदात्मता कोई संसर्ग नहीं है इसीलिए क्योंकि मैं जो है प्राण से रहित मन से रहित हूँ बुद्धि से रहित इंद्रियों से रहित हु तो कह रहा कहाँ से होगा मेरा सर्वथा अप्रिय हूँ असंग हूँ आगे और देखिए बोल रहे हैं जिघत सा पिपाशा वोक मोहरा मृति नीर व्योम मैं ये देख रहा हूँ देखिए भगवान भाष्यकार को तो। बोलते बोलते थकते तो नहीं कितना दृष्टिकोण से कितने प्रकार से ये शुद्ध आत्म तत्व का कर प्रतिपादन करने के लिए कितना खुश होता है देखते तब वो बोलते ही रहते हैं और उसमें कोई उनका क्लांति थकावट भी नहीं है शोको वा वा बार बार चिंता करना बार बार इसी को घुमा घुमा के चिंतन करना जिघत मतलब खाने की इच्छा पिपाशा घसी धातु है चुप अर्थ में आता है जिघात से मतलब खाने की इच्छा पिपा मतलब पान की इच्छा ये दोनों और फिर शोक मोहरा मृत्यु शोक और मोह जन्म और मृत्यु मे मुझ में नही है, है या ना, ए, का मुझके अंदर न विद्वंते नीरत्वा क्योंकि मैं शरीर से रहित हूँ क्योंकि भूख प्यास प्राण की धर्म है शोक मोह मन की धर्म है जन्म मृत्यु शरीर की धर्म है तुल प्राण की धर्म है जरा मृत्यु ये शरीर थूल शरीर की धर्म है नंत ये मुझमें नहीं है क्यों की मैं संघात से रहित हूँ अशर क्योंकि मैं संघात से रहित होने के कारण व्यू व्यापी आकाश की तरह व्यापक तत्व इस आकाश की तरह व्यापक तत्व मुझमे से होगा कुछ भी नहीं है, कुछ क्रिया भी नहीं है कुछ कर्म, कर्म, कर्म का फल दोनों ही नहीं है मुझ में और मतलब मैं दृष्टा कुछ भी नहीं हूँ मैं दृष्टि का भी दृष्टा नहीं हूँ वो तो केवल समझाने के लिए उपाधि के माध्यम से समझाने के लिए बोला गया है पारमार्थिक तो मैं अकेला ही विद्यमान हूँ चिदानंद रूप से बस शुद्ध चेतन मात्र हूँ और कुछ नहीं चेतन न ज्योतिष ममो और कुछ भी नहीं है जिघत मतलब नहीं है ममो नंत कस्मा अशरीरत ममो रस्म है इसी श्लोक में रस्म ममो है शोक महो जरा मृत्यु ना विद्वंते तो मेरा ये नहीं है क्यों मैं शरीर से रहित होने के कारण अशरीर आकाश के तरह व्यापक मेरा एक है। है। इसमें आकाश की तरह व्यापक मुझमे जो है ये सब चीज कुछ नहीं। मैं अकटता हूँ अभक्ता हूं मैं इसलिए इसके साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है ये जो है ये निषेध के प्रतिशत को देखे की कैसा कह कहाँ तक निषेध करना पड़ेगा अपनी इंद्रिय बाहरी वस्तु तो ठीक है अपनी इंद्रियों की व्यापार इसके साथ भी मेरा कोई संबंध नहीं है अंतकरण अंतकरण की व्यापार इसके साथ भी मेरा कोई संबंध नहीं है क्योंकि सारा दृश्य कोटे में आता है फिर इसकी व्यापार के साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं है और यदि ये समझ में आ जाता है तो जीवन मुक्ति से मतलब पार्थिक मुक्ति मतलब जन्म मृत्यु के बंधन से छूटना अवश्य है नहीं चाहते हुए भी आपको मुक्त होना ही पड़ेगा क्योंकि आप पहले से ही मुक्त हो नहीं चाहते मुक्त होना पड़ेगा ये बात नहीं है पहले से ही मुक्त हो बंधन है ही नहीं शरीर है ही नहीं आपका तो शरीर मिलेगा भी नहीं आपको कल्पना किए थे इसलिए शरीर मिल था कल्पना छूट गई थी शरीर नामक वस्तु रहा नहीं गया तो कहां से मिलेगा कुछ रहा ही नहीं गया तो अजात बात की परमार्थिक स्थिति जो है उस स्थिति को लेकर रहित हूँ व्यापक आगे देखिए बोलने रहे हैं कि आपको को छू नहीं सकता उसको लेकर के बोलते हैं अस्पर्श नीवता ना नमे सदा नित्य विज्ञान रूप से ज्ञान ज्ञाने न मैं सदा अस्पर्शत् किसी के द्वारा में छुआ हुआ नहीं हुआ न स्पष्ट धर्म धर्म छूना धर्म मेरा नहीं है इसलिए मैं किसी का नहीं जीवा नहीं है मेरा इसलिए रस रसन भी मैं नहीं कर सकता हूँ निश्चय हो गया भगवान तब तो संसार में कोई बंधनी नहीं रह जाएगा बस ये निश्चय कि ये मेरा नहीं है रसनेन्द्रिय सब अधिकतर परेशान है पूरा संसार न जीव तीव रस जल महाबुद जो है ना कि तन्मात्र से बने हुए जो और दोनों ही संसार में और और था। इस जानने वाला भी मैं नहीं हूं तो ज्ञान अज्ञान ना मुझमे ज्ञान है ना मुझमें अज्ञान है ये दोनों ही मुझमें नहीं है हमेशा के लिए नहीं है कभी भी नहीं है कभी न मुझे अज्ञानी था ना अब मुझे ज्ञान हुआ दोनों ही नहीं है इसीलिए क्योंकि तो कुछ भी मुझे नहीं करता, नहीं है, नहीं है। पहले पूर्व यहाँ पे रस ने धन दिया भी नहीं है वो रस ये ये रस है वो बस आत्मा मंत्री है वो उसके पीछे जो आत्मा है उसके चला जाए अपने आपके मन उठाते नित्य विज्ञान रूप से ज्ञान सदा नित्य विज्ञान हमेशा ही मुझ में नहीं है इस प्रकार से अपने को समझना चाहिए हर प्रकार से नहीं है ये जो मतलब मैं ये नहीं हूँ मैं ये नहीं हूँ इस प्रकार से सब निशे करने के बाद जो बच जाता है वो मेरा पारमार्थिक स्वभाव है जो नित्य मुक्त है बंधन कभी तीनों काल में आया ही नहीं इसलिए अब मैं मुक्त हो गया हूँ ये भी जो है समझना ये भी ठीक नहीं के साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है कुछ भी संबंध नहीं है ठीक है आज इसको यहाँ पे रखेंगे ये जो प्रश्न जो जो बोल करके आए उसी को देखिए कितना घुमा घुमा के किसी तरह से हमारा मन की कमी कभी नहीं होती मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ हमेशा विद्यमान रहने वाला और शरीर के किसी भी धर्म के साथ मेरा कोई संबंध नहीं तो इसमें कहा चल रहा था नित्य बस्तुचार सुमहति फले बन सरा दे हम मृत्यु हर ती द जगति जीवित में कई चीज हमारे सामने कर्तव्य बुद्धि के रूप में आ जाता है परंतु ये प्रिय मित्र ये कोई भी कर्तव्य बुद्धि आपको अपनी अभिष्ट लक्ष्य नहीं दे पाएगा अभिष्ट लक्ष्य मतलब नित्य नृत्य आनंद में रहने की इच्छा सभी को है ये कोई भी कर्तव्य बुद्धि आपको ये आनंद नहीं दे पाएगा इसलिए कर्तव्य बुद्धि से रहित होकर के दुरा रघ्धस्मित रहा चरा चित्त छुजो ये जो राजा लोग होते हैं अथवा जो बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनी के मालिक होते हैं उन लोगों को संतुष्ट करना संभव ही नहीं है क्योंकि एक एक नया नया नया आजकल तो सब वो पैसा भी देते हैं और आपका छोस लेते हैं हराम खुशी में लगता अच्छा है बस यही अच्छा यही सोचते हैं तो पूरा जिंदगी उसमें चला जाता है फिर तो थोड़ा अपने अथवा इससे जो है थोड़ा अपनी स्वतंत्रता नहीं पाता कंपनिया है कि पैसा देने के लिए तैयार है आपको शोषण करने के लिए आपकी बुद्धि को मन को एक दिशा में कर दिया पैसा के पीछे कर दिया और इससे भिन्न संसार में और कुछ सुख है समझने का मौका ही नहीं दे रहा है वर्तमान में स्थिति करके करके बस और ये जो है क्या होता है उनके जीवन में एक समय आकर के फ्रस्टेशन आ जाता है इसका तो कोई तो है नहीं इसका एंड तो है नहीं ऊपर ऊपर देखते जाओगे और अब तो तो hmm. पे। पे हमारी जो है वो इच्छा ये कभी इतना मतलब तो पूरा होने वाला नहीं है कितना भी मिल जाए वो और होता ही रहेगा ना जा तो काम आम कामा वो भी इसीलिए और शरीर जो है मृत्यु की ओर पहले बोल कर गया ना ना चिरना जातो भुक्ता करना भुगता हम ही लोग तब तप के चिरनो करके चले जाएंगे भोग अभी पूरा होने वाला नहीं है इसलिए और देह मृत्यु की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं तीव्र गति से मृत्यु को एक दिन के लिए भी छुट्टी एक दिन करके रोज छह होता जा रहा है संसार तो अपने अपने में श्रेय प्राप्ति ही सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ भगवत प्राप्ति के लिए तप है इससे श्रेष्ठ संसार में कुछ भी वस्तु तो नहीं जाए इसीलिए इसी में लगाओ इसी में मन को लगाओ इसी में मन को लगाओ सांसारिक स्त्री बिद्धि मान गौरवी सब नष्ट होने पर भी उसके लिए फिर दोबारा मतलब प्रयास ना करो गया तो जाने दो जाओ हिमालय की कोठी में जा करके कहीं पे मतलब मन को संसार से उठा करके भगवान में लगाओ और जितना गया जाने दो और जितना चाहिए भगवान ही रक्षा करेंगे भगवान ला देंगे इसलिए तो उस आगे तो और कुछ सोचे में आगे देखिए बोलते हैं ये शार्दुल विकल नेलायिने खंडित च वशुने व्ये प्रता प्रयात धर्थि क्षीणे गते परिजने नष्टे शनि ऋजौने युक्त केवल में तुधिया जु कन्ना पूत ग्राव गिरीटी जे निवास क्वि मने खंडि वसुने व्यर्थ प्रयासेने क्षीणे बंधुजने गिजने नष्ट शने जौवने युक्त केवल में तुधियाज्जु कन्यापया ग्राव गिरिंद कंदर तटी क्वचित क्या इस भी थोड़ा सा हाई क्लास है इसका माने मलाईनी कितना सुंदर है जब आपका मान जो है मलान हो जाता है रिटायर हो, हो गए आप कुछ बड़े पर तो कोई पहचानते नहीं है बाद में फिर बोलते हैं खंडित वसुनी धन ऐश्वर्य जो आपका जो है वो सब खंड हो गया जितना हमारे पास आया वो हो गया कितना मान छा था वो भी चले जाने लगे क्योंकि अभी वो के नहीं रहेगा और बैठे प्रयात अर्थनी और जो हमारे पास लोग पहले आते थे कुछ मिलेगा जिससे बैठ करके थोड़ा मजलिश बनाते थे वो लोग भी विमुख होकर वापस जा रहे हैं कि अभी मैं कुछ कर नहीं सकता किसी माने म्ला, मान म्लान हो जाने पर, पर। खंडित मतलब उनकी तो मनो पुष्टि कर नहीं पाते इसलिए प्रयात अर्थ ने जो अर्थ भी जय हमारा धन सम्पत्ति भी नष्ट हो जाए अब क्या है जो मदद मांगने के लिए आते थे वो भी आना छोड़ दिया व्यर्थ मन तो वापस चले जाते हैं और फिर आगे बोलते हैं छिने बु जने हमारे जितना रे, रेटी थे, थे वो भी चाहे उसका हम मनोरंजन नहीं कर पाते नष्ट शि जोवन है हमारे जौबन था वो भी धीरे धीरे नष्ट हो गया शनि जौबन नष्ट हो जाता इसलिए सुधियाम बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यही है क्या संगत है केवलम बस यही क्या युक्त संगत है जो, जन्हु ग्राव कंदर तटी ये पूरा है मतलब गंगा तट जी के तटपे गंगा जल से पवित्र किसी पत्थर के ऊपर अथवा किसी बुहा में जा करके वहाँ पे पेड़ पौधा के छाए में अपना जिंदगी किसी का अपना किसी स्थान में अपना निवास कर लो कुंजी निवास का किसी एक, छोटे कुटिया में, किसी ये पुत्ता से बना कुटिया में, जीवन बिताओ जो प्रधा आते हैं शिव जी ने जो देखा गंगा तट तो भूखा नहीं रहता उसी से संतुष्ट हो करके जीवन बिताओ संसार में किसी को संतुष्ट आज तक कोई मनुष्य न कर पाया न करना संभव है और ये सब अपने आप हो जाएगा मा, मतलब मान मान प्रतिष्ठा जब हो हो हो गया गया गया और फिर दौलत अर्थिनी व्यर्थी मतलब जो मांगेदार थे वो बापा जो जिसको आनंद मूर्ति के लिए आते थे हमारे पास वो भी बेफल मनरत में चले जा रहे हैं बंधु जने छीने हमारे जितना रिलेटिव थे, जितना जो नौकर वो भी आप देखते कि बुढ़ा जो है अभी काम नहीं कर पाते इसको पास जाना मुश्किल है नष्ट शनि जो बने सारा जोगवन जो है जितना हम कर पाते थे धीरे धीरे सारा नष्ट हो गया इसलिए केवल केवल यही करना अच्छे पहले से ही जीवन में ताकत रहते क्या करना चाहिए जत कुंजे चित किसी एक स्थान पहले से ढूंढ लेना चाहिए गंगा तट में हो नर्मदा तट में कहीं पे जा करके बस एक पहाड़ के नीचे अथवा कोई कुटिया के बीच जितना मिलता है में संतुष्ट होकर तो में, हो। में ही मन को लगाना चाहिए क्योंकि बाकी सारा चीज संसार में अनित है और वो तो छोटे जाने वाला है वो हमेशा हमारे पास रहने वाला है ही नहीं इसलिए उसमें मन, उसमें मन लगाना जो है अनित्य वस्तु में मन लगा करके उसमें नित्य आनंद की संधान करना यह बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है नित्य परमात्मा की चरण कमल आनंदमय नित्य रहने वाला उस चरण कमल को नित्य सेवन करना चाहिए किसी के को ऊपर कोई भरोसा नहीं रखते हुए किसी का कोई भरोसा नहीं रखते हुए केवल भगवान चिंतन में को लगाना चाहिए बुद्धिमान लोग यही तो तो करना चाहिए आगे और बोल रहे देखिए रम्यम रम्य प्रिियामता चित्न किंचित रम्यश्चिंद्रमरिचय तृणवती रम्या, रम्या बनास्थली रम्य साधु सामग्गत सुख काशु रम्या कथा चित्तेन चित बोलो क्या ये जो है चंद्र किरण से सुंदर प्रकृति जो है पूर्णिमा के दिन में पहाड़ सुंदर मैदान वो कितना सुंदर देखने में लगता है फिर रम्य वनाथली घास से भरा हुआ जो है वो भी हमारे मन को शुभ देता है अथवा अच्छा, काव्य में शास्त्र आदि में रमन करना वो भी शुभदायक होता है अथवा मान लीजिए कभी कोई गृहस्थ जीवन में जे को बाष्प बिंदु तरल मतलब जैसे अपनी कोई प्रिय व्यक्ति के आंख से जो है गुस्सा होकर तो अच्छा तो इसमें किसी भी वस्तु में रम्मता नहीं रहता है किसी भीवल भगवान के चरण में जी, मतलब पहाड़ में जंगल में जाने के बाद भी वो प्राप्त प्रकृति के अंदर भी भगवान है परंतु वहां से भी मन को उठा करके केवल भगवान के चरण में मन को लगाने। तो फिर वो भी अच्छा लगता है फिर जो है तिरवती अंत वन स्थल से भरा हुआ जो घन सुंदर तप मैदान परा हुआ है वो भी अच्छा लगता है देखने में उसमें कोई असुविधा नहीं फिर साधु बन, बना हुआ है साधु संगम में भंडारा भी अच्छा लगता है तो भी में मन ये सब नहीं अथवा में इस, कोशिश करोगे बाहरी सुख को आपने छोड़ दिया इससे भी यदि आप भी आपका साथ देने वाला नहीं है केवल आपका जो पारमार्थिक स्वरूप परमात्मा है उसमें उस से यदि आप सुख निकालने का वो मतलब सुख भाव को बना के रख पाएंगे तो वो हमेशा ठीक है उसमें से भी सावधान की प्रकृति भी एक मुहकारी की होती है वहीं पर मन लग जाता है ईश्वर के चरण में मन लगाना है प्रकृति भी ईश्वर की एक विकार है एक पहाड़ी स्थिति है इसीलिए मन को उठा करके जो जो वो शरूप चिंतन में रस है वो कहीं नहीं जाएगा अंतिम समय तक आपका साथ देगा अंतिम समय तक वो साथ देगा क्योंकि वो रस बौद्धिक रस नहीं है वो स्वरूप रस है वो स्वरूप रस है।, है उसमें हमेशा बना रह सकते हैं इसलिए ये सब चीज जो प्राकृतिक सौंदर्य अधिरम वनस्थली साधु समागम अथवा शास्त्र आदि में रमन को ना अथवा अपनी कोई प्रियो व्यक्ति रो रहे हैं। उसको थोड़ा शांत देना किसी व्यक्ति जो है बीमार है उसके पास जाकर उसको सेवा करना ठीक है कुछ देर के लिए मन तो आपको शांत रहेगा परंतु उससे भी अच्छा है अपने मन में अपने आप में बैठ करके भगवत चिंतन में मन लगा करके बस जो इतना सुंदर प्रकृति को बनाया वो कितना सुंदर होगा उसको सोचो जो इतना सुंदर प्रकृति को बनाया इतना सुंदर पृथ्वी को बनाया सब भोग के वस्तु दिया उनकी सुंदरता को अपने की असंगता असंगता को सबसे सुंदरता है असंगता शुद्धता चेतनता उस पर मन को लगाओ तो क्या हो जाएगा कि ये कभी जाएगा नहीं आपसे ये हमेशा अपने पास बना रहेगा हमेशा आपके पास बना रहेगा इसलिए है। बोलते हैं चित्तना के चित्र यहाँ पे परमाण लग जाता है ना तो फिर ये संसार की ये वस्तु भी आपको आ, मतलब आनंददायक रूप से नहीं लगेगा ठीक है कुछ देर के लिए मन को रोकने के लिए बाहरी वहीं पर सृष्टि में फंस न जाना वहां से भी सृष्टिकर्ता की सुंदरता को सोचा कहीं भी प्रकृति के बाहरी वेक हो गया बाहरी जागृतिक वस्तु की ग्लमर धन दौलत के प्रति आकांक्षा उससे मन अटा करके उठा तो लिया फिर जो है प्रकृति प्रकृतिक सौंदर्य उसमें पर उसमें मन न फंस जाए केवल शुद्ध चेतन व्यापक में मन को लगा इसलिए तब जाकर करके मनुष्य जीवन की सफलता प्राप्त होता है क्योंकि वो भी जो वस्तु है ना जब नित्य अनित वस्तु तो विचार भगवान ये भी अनेित वस्तु तो है ये जो प्राकृतिक सुंदरता दिखाई दे रहा तो है ये भी वस्तु है ये सुंदरता भी हमें हमेशा के लिए सुख नहीं दे पाएगा तो हमारे अंदर विद्यमान जो शिष्य अनंत अनंत विद्यमान शरीर के लिए प्रलब्ध लिख रखा ठीक है शरीर अपने प्रलब्ध के अनुसार कहीं पर जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं परंतु उस बाहरी वस्तु के प्रति मन नहीं है मन तो अंदर में जो शुद्ध उचे तत्व असंग व्यापक तत्व है उसमें मन को लगा है। है, पे अब ये भी मन ठीक रात को शतकम की जो है श्लोक को यदि ठीक से समझेंगे विचार करेंगे तो अब निश्चित रात होगा शरीर साथ में भी जो देखिए मैं ये नहीं हुए, नहीं हूं मतलब ये सब सुख सुंदर वस्तु को देखने के लिए जो इंद्रिया आदि चाहिए मैं जो इंद्रिया से रहित तो सुख कौन को भोग रहा है ये भी ये प्राकृतिक सुंदर सब देखने के कौन भोग ये नहीं है दोनों के एक साथ मिल करके विचार करने से मन भी शांत हो जाता है तो भी आ जाता है ओम ओम शांति नमो नमो